थ श्रीमद्रत्र रन सिंहासन स्थौ श्रीमद् राधाश्री गोविंद देव प्रेष्ठा सब्य मनौस्मरा नारायण नमस्कृति नरम चरम दी सरस्वती व्या तय मुदीर वाचाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य च पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप जनक दयावोक हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ में दासजीवेद्रा तुलसी काननम यत्र पुराण का पद्मण पाठनमि हरी बुलशृंदावन बिहारी जय पर मंगल श्री चैतन चरतामृत श्री हरदास ठाकुर के ही चरित्र का वर्णन कर रहे हैं और पूर्व प्रसंग में श्री हरदास ठाकुर ने कैसी कृपा की जाना तो चाह रहे थे पहले ही पर तो जान बुझ करके तीन दिन रुक गए और तीन दिन रुक के उस बेश का भी कल्याण किया और वो बेशम जो आई थी रामचंद्र खान के भेजे हुए कि किसी तरह से श्री हरिदास ठाकुर को रंगे हाथ वो वेश्या बशीभूत कर ले और रंगे हाथ हरदास ठाकुर को बदनाम किया जाए पकड़ करके इस दृष्टि से आई थी परंतु तो श्री हरदास ठाकुर की कृपा से वो परम भागवती बन गई और उसने अपना सिर मूल लिया सिर मूल करके वो आनंद पूर्वक विराजमान हो गई और परम वो महान्त होकर के फिर पूजने लगी सब लोग उसको प्रणाम कर रहे हैं महान हृदय वाली होकर के वो विराजमान हुई है वेश्यार चरित्र देख एक सौ पैंतीसवीं प्यार है जै, जै, आगुण। आगुण। आगुण। की चरित्र को देख करके वेश्यार चरित्र देख लोके चमत्कार हरिदासन मेहमा कही नमस्कार सब बेशा के चरित्र को देखते हैं और सब चमत्कृत हो रहे हैं और श्री हरदास ठाकुर उनकी महिमा का हरिदासन करते हैं और महिमा का करके के आहा क्या कहां थी ये पड़ी हुई बेशा और कहा कितने ऊंचे पद पर ये पहुंच गई सबकी वंदनिया हो गई ऐसा कहकर के सब उस बेशा को नमस्कार करते हैं और श्री हरिदास ठाकुर उनकी महिमा का गायन करते हैं रामचंद्र खान चंद्र खान अपराध बीज रु से बीज वृक्ष आगे तो फलिल अब रामचंद्र रामचंद्र खान ने जो वैष्णव का अपराध किया उस वैष्णव के अपराध रूपी बीज को जो बोया था उस बीज को के फल को उसको भोगना पड़ा ये आगे के चरित्र में वर्णन कर रहे हैं कि रामचंद्र खान उनके अपराध के बीज का आगे क्या फल हुआ रामचंद्र खान ने ही उस बेशा को पैसा दे करके भेजा था कि तू हरदास का बाप कीर्ति बढ़ है सब लोग इनकी महिमा का गायन कर रहे हैं तुम एक काम करो हरदास को कहीं मोहित कर लो और मैं फिर हरदास की जगत में बदनामी करूंगा तो ये जो हरदास के साथ में है हरदास ठाकुर नामाचार्य उनके साथ में इसने जो अपराध किया उस बीज का फल आगे उसको भोगना पड़ा वैष्णव गुरुजन किसी का अहित नहीं चाहते हैं पांत यदि कोई किसी वैष्णव का अपराध करता है तो ठाकुर उसको दंड देते हैं वैष्णव दंड देगा दे दे वो व्यक्ति दंड नहीं देगा दे दे वो तो क्षमा कर देगा परंतु ठाकुर उसका दंड दे देते दे हैं यदि वे महात्मा क्षमा कर दें तो फिर दंड का अपराध समाप्त हो जाता है परंतु महात्मा ने ऐसे क्षमा नहीं किया या उसने क्षमा नहीं मांगी है तो ऐसी स्थिति में महात्मा तो उसका बुरा चाहेगा नहीं परंतु ठाकुर उसको दंड देंगे तो जो बीज बोया है उसका फल भोगना पड़ेगा महत अपराध फल अद्भुत कथन प्रस्ताव पाई कही शून भक्त देखिए महत अपराध बड़ा विकट होता है उसका फल बड़ा विकट होता है हे भक्तगणों क्योंकि प्रसंग आ गया है महत अपराध का इसलिए महत्व अपराध के विषय में कह रहा हूं यहाँ पर प्रसंग तो चल रहा है हरदास ठाकुर की महिमा का परंतु तो प्रसंग के अनुसार महत अपराध का भी साथ के साथ में आनुषंगिक रूप में वर्णन किया जा रहा है सहज अवैष्णव रामचंद्र खान ये रामचंद्र खान स्वाभाविक रूप में ही अवैष्णव था हरिद आसेर अपराध कैल असुर समान अब ये खान शब्द जो है ये एक आदर का शब्द है और उस समय जो मुसलमान शासक थे वे किसी पद पर बैठे हुए व्यक्ति को खान ये उपाधि दे देते थे। तो खान शब्द माने किसी जाति का वाचक है बल्कि बल्कि आदर का है। तो रामचंद्र खान ये, ये जो है, ये, आ, माने इनको एक उपाधि प्राप्त हुई थी परंतु तो ये थे हिंदू होने पर भी वैष्णव अपराधी है तो खान शब्द से भ्रमित नहीं होना चाहिए कहने का मतलब खान शब्द तो ये राजकीय जो राजकीय गद्दी है उसके द्वारा दिया गया अपने सेवकों को कोई आदर का पद है जैसे अंग्रेज जमाने में सर की उपाधि दी जाती थी इसी तरह से जो अः मुगल संप्रदाय राजकीय राज स्थिति थी उस समय कई लोगों को खान की बंगाल में भी जो गुलाम परवार रहा जो था मुगलों के राज्य से स्वतंत्र होकर के ये परिवार था गुलाम परिवार और वो बाद में जाकर के कहीं बंगाल का शासक बना है उस समय उस समय ये मोहम्मद खिलजी वगैरह के वंश में जो गुलाम परवार आए थे उन गुलाम परिवार का एक अंश बंगाल का शासक बन गया था और ये मुगल शासन से दिल्ली के मुगल शासन से मुक्त हो गया था और उस समय इस परिवार के शासकों ने अपने सेवकों को अनेक अनेक बार खान ये उपाधि आदर में दी गई थी तो ये बड़ी आदर की उपाधि थी पद को व्यक्त करती थी तो सहज अवैष्णव रामचंद्र खान हरिदास अपराधी से असुर समान हरदास का अपराध करने पर यह तो बिल्कुल असुर के समान हो गया है वैष्णव धर्म निंदा करे वैष्णव अपमान अब इसका सोहाबी ही वैष्णवों की निंदा करे वैष्णव का अपमान करे ये इसका सोहाबी था बहुत दिन अपराध है पाइल परिणाम बहुत दिन इसने जब अपराध किए तो उसका परिणाम प्राप्त हुआ इसको फल फल भी मिला अब फल कैसे मिला उसकी एक कहानी का यहां वर्णन करे वैष्णव यहां पर ये कहा वैष्णव नंदा वैष्णव वैष्णव किसको कहेंगे वैष्णव का सीधा सीधा अर्थ होगा कि आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन भक्ति ऐसी अनुकूल्यन कृष्णानुशीलन जो भक्ति करता है उसका नाम वैष्णव ये उसकी स्वरूप लक्षण होगा वैष्णव का और जितने भी हैं वे सब तटस्थ लक्षण है जैसे एक बार कृष्ण नाम दे उसका नाम वैष्णव है या विष्णु जिसके देवता हैं उसका नाम वैष्णव है ये तो ऐसी जो व्याख्या हैं वे तटस्थ लक्षण है वैष्णव का मुख्य लक्षण होगा आनुकूल्यन कृष्णामुशील कृष्ण को प्रसन्नता मिले ये दृष्टि से की गई चेष्टा जिसमें हो उसका नाम वैष्णव चाहे कायिक चेष्टा हो चाहे वाचिक चेष्टा हो और चाहे अंतकरण की चेष्टा हो तीन प्रकार की चेष्टाएं तीन ही इंद्रियां हमारे पास में कायिक, वाचिक और तीसरी मानसिक ये तीन इंद्रियां हैं ये तीनों इंद्रियां इनकी जो चेष्टा करे माने कृष्ण संबंधी चेष्टा करे वो कृष्ण संबंधी चेष्टा करने वाला ही वैष्णव होकर के विराजमान है तो ये अवैष्णव है वैष्णव धार्मिक ही निंदा कर रहा है और वैष्णवों के का भी अपमान कर रहा है भक्ति की निंदा और वैष्णवों का अपमान इसलिए बहुत दिन में अपराध करने पर इसको कहीं उसके परिणाम को भोगना पड़ा नंद गुसाई जब गोरदेश आयिला प्रेम प्रचारित तबे भ्रमित लागिला एक बार की बात है अब ये उस प्रसंग को बता रहे हैं श्रीमंद नित्यानंद महाप्रभु जिस समय महाप्रभु की आज्ञा से गौदेश लौट करके आए राधे राधे हाँ आगे नहीं आए राधे राधे देव नंद गोस्वाई जिस समय गौरदेश आए थे महाप्रभु की आज्ञा से महाप्रभु ने इनको भेजा उस समय प्रेम प्रचार करते हुए ग्राम ग्राम में भ्रमण कर रहे थे प्रेम प्रचारण आर पाखंड दलन दुई कार्य अभूत करें ब्रह्मा प्रेम का प्रचार करना है और पाखंड का दलन करना है इन दोनों कार्यों के लिए श्री नित्यानंद प्रभु गांव गांव में भ्रमण करते थे सर्वज्ञ नित्यानंद आइला तार घरे एक दिन की बात है सर्वज्ञ श्री नित्यानंद प्रभु रामचंद्र खान इनके घर पर आए और आकर के दुर्गा मंडप के ऊपर बैठ गए दुर्गा मंडप ये दुर्गा एक जरूरी नहीं कि दुर्गा मान्य दुर्गाई एक सामान्य कथन है ये माने जहां भी ठाकुर जी विराजमान होते हैं बंगाल में वो ठाकुर जी की ठाकुर बाड़ी जो है उसका नाम दुर्गा मंडपी है वो कहने में दुर्गा मंडपी आएगा माने जितनी भी दुर्गति है उनको जो दूर करे उसका नाम दुर्गा जीव की जो दुर्गति है उसको दूर करे इस अर्थ में दुर्गा मंडप श्री दुर्गा देवी मात्र के लिए नहीं है बल्कि वो भगवान मात्र का वाचक होकर के विराजमान है तो दुर्गा मंडप में आकर के नित्यान पर वो बैठ गए, जैसे भ्रमण कर रहे हैं बाहर जो मंदिर की जगह है वो तो सबके लिए खुली है इसलिए जाकर के दुर्गा मंडप में माने जो ठाकुरबाड़ी है उस ठाकुरवाड़ी का जो नाट्य मंडप है उस नाट्य मंडप में बैठ गई उड़ीसा बंगाल की प्राय जो वास्तुशैली है आ, मंदिर की वो वास्तुशैली ऐसी है कि मंदिर के चार भाग होते हैं पहला भाग होता है गर्भग्रह गर्भगृह के आगे का जो भाग है वो कहलाता है जय विजय मंडप या जगमोहन उसी का बिगड़ा हुआ नाम है जगमोहन तो जय विजय मंडप तो गर्भ मंदिर फिर जय विजय मंडप जब ये मंडप के बाद में फिर सब लोग जहां बैठते हैं और कीर्तन करते हैं उस स्थान का नाम होता है नाट्यशाला नाट मंदिर और नाट मंदिर के सामने एक और होती है वो होती है भोग मंडप वहां पर भोग भी हो सकता है वहां पर कभी कभी कीर्तनियां भी सामने विराजमान हुई जाती और कीर्तन लीला का गायन भी करती है तो ये वास्तु एक सामान्य पद्धति है तो जो नाट्य मंडप है उसमें सभी आकर के विराजमान हो जाते हैं तो श्री नित्यान प्रभु भी विचरण करते हुए उस समय आए और आकर के वहां पर आप रामचंद्र खान के घर पे भी पहुंचे और वहां पर दुर्गा मंडप जो है वो दुर्गा मंडप में आकर के मैंने इनके यहां पर जो भी ठाकुर जी रहे हो उनके स्वरूप जहां देव प्रतिमाएं नहीं है उसके आगे आकर के विराजमान हो जाते हैं प्रभु के साथ में बहुत सारे लोग भी घुसे आए नित्यान प्रभु आए तो नित्यान प्रभु के साथ में अनेक लोग भी चले आए हैं और पूरा आंगन एकदम भर गया भीतर रामचंद्र खान बैठा हुआ था इसने होल्ला सुना तो होल्ला सुनकर करके ये एकदम नाराज हो गया तो भीतर हई हाँ थे रामचंद्र सेवक पठाइल पहले रामचंद्र ने किसी सेवक को भेजा और सेवक कह रहा है कि गोसाई मोरे पठाइल खान ग्रहस्थिर घरे तो मा दिव्य स्थान बोले एक गुसाई श्री नित्यान प्रभु से कह रहा है ये अपमान के हे गोसाई मुझे खान साहब ने भेजा है और गृहस्थी के घर में तुमने यहां पर कैसे डेरा डाल दिया है चलो यहां से आटो गोयाले गहर, गोहाली से अत्यंत विस्तार चलो पास में ही ग्वारों का ग्वालियाओं का घर है और वहां पर गायों के रहने की बहुत बड़ा बाड़ा है विस्तार का बाड़ा है यहां संकीर्ण स्थान यहां पर जगह छोटी है और हो नहीं होना चाहिए तुम लोग मनुष्य अपार तुम्हारे साथ में बहुत सारे लोग आ गए हैं इसलिए तुम यहां से हटो ऐसे हटाना चाहा कि भीड़ भाड़ मत करो ये गृहस्थियों के रहने का जो स्थान है वो गृहस्थियों को रहने के लिए स्थान है वो यहां पर उनके बैठने के लिए दर्शन करने के लिए जगह है बैठने के लिए जगह है विश्राम की यहां से हटो हटो जहां गौशाला है बहुत सारे लोग रहते हैं वहां खुली जगह है। भीतरे आई छे शून्य क्रोधे बाहर बाहिर उस समय श्री नित्यानंद प्रभु ने दुर्गा मंदिर के अंदर बैठे हुए और सेवक की जो वचन है वो सेवक के वचन को सुना कहीं दूर बैठे हुए थे और वहां पर आकर के वो सेवक जो है वो आदमियों को हटा रहा था नित्यान प्रभु एकदम गुस्सा हो गए तो भीतर आई छिल आछिल सुनी क्रोधे बाहिर हिल नित्यान प्रभु दुर्गा मंदिर के भीतर बैठे थे बाहर जो भीड़ लगी हुई थी उस भीड़ को वो सेवक हटा था हटो यहां से दरवाजे से कोई भी यहां पर नहीं होगा भीतर जगह नहीं है तुम लोगों को बैठना हो पास में ग्वालिया के रहने के एक जगह है वहां जाकर के बैठो ऐसे जिस समय कह रहा था उस समय श्री नित्यन प्रभु एकदम हंसी करते हुए अट्टहास करते हुए अट्ट अट्ट हंसी गोसाई को लागिला जोर जोर से हंस करके श्री गोसाई कहने लगे नित्यान प्रभु कहने वाले कहने लगे कि सत्य कहे यही घर मोर योग्य तुम सही कह रहे हो ये घर मेरे योग्य नहीं है रामचंद्र खान ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही कहा ये तो ब्लेक्ष गोवध करे तार योग्य हो है ये तो ब्लेक्ष गोवध करे उसके लायक ये स्थान है ये तो गोवध के लायक स्थान है ये मेरे स्थान नहीं है ऐसा कहकर के श्री नित्यानंद प्रभु वहां से उठ करके चले गए तार डंडे कौत से ही ग्रामीणा रहेगा और दंड देने के लिए श्रीमद नित्यानंद प्रभु उस गांव में भी नहीं रहे और इधर रामचंद्र खान उसकी बुद्धि बिगड़ गई यहां रामचंद्र खान शिव के आज्ञा दिल गोसाई जहां वसीला तहां माटी खुदाई कि श्री नित्यानंद प्रभु जहां पर भी हैं वहां की मिट्टी जो है उसको खोलो नित्यानंद प्रभु जहां पर बैठे थे उस स्थान पर की मिट्टी जो है उसको भी खुदवा दो और खुदवा करके और उसको लिबवाओ हमारा मंदिर अशुद्ध हो गया है इसलिए पूरे मंदिर को गोवर से गोमु से धुलवा करके मंदिर को शुद्ध करो इस दुर्गा मंदिर जो है वो दुर्गा स्थान उसको तुम शुद्ध करो शुद्ध करो ऐसा नित्यान प्रभु का अपराध किया सिर्फ उन्होंने वैसा ही किया परंतु इतने पर भी कहीं रामचंद्र खान को संतोष नहीं हुआ गोमय जले ले सब मंदिर आंगन तब प्रभु तबु रामचंद्र मन ना हो पसंद। यद्यपि गोमय माने गोवर से सारे मंदिर को लबाया परंतु इसका मन पसंद नहीं हुआ परिणाम क्या हुआ कि दस्यू वृत्ति करे रामचंद्र राजकर इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और यह डाका जनी करने लगा उस रास्ते से जो कुछ भी जाए जो कोई भी जाए उनकी राह जनी करे उनके माल को लूट ले तो दसवीं वृत्ति करने लगा और जो टैक्स आए उस टैक्स को यह जमा करे नहीं जो भी टैक्स कलेक्शन करे उसको ये जमा करे नहीं तो राजा अत्यंत अत्यंत नाराज हो गए फल ये हुआ ओजीर तार घर एक दिन गुस्सा होकर के राजा जो है उनका ओजीर बजीर उनका मुख्यमंत्री बजीर ये रामचंद्र खान के घर पर एकदम चढ़ करके कर आ गया है आशे से ही दुर्गा मंड पे बासा कई अवध बध मांस रे धौरे रंधाई अरे राम और उस मुसलमान वजीर ने आकर के उस दुर्गा मंडप के बीच में ही कहीं आकर के बैठा और वहां पर अवध बध कह उसने अवध जो पशु हैं उनका बध किया है और मांस को वहां बिल्कुल नाट्यशाला में आंगन में वही नाच ना, ना, ना, चाला, ना चाला में ही वहां पर उस मांस को उसने रधाया उसकी उसकी रसोई की और रसोई करके वो पूरा नित्यान प्रभु ने जो साप दिया था वो शाप सत्य हो गया कि ये मेरे बैठने के लायक स्थान नहीं है ये तो गोवध के स्थान है गोवध के लायक स्थान है वही बात बिल्कुल सत्य हो गई और स्त्री पुत्र के सहित रामचंद्र खान को बांध करके उजीर ले गया बजीर ले गया है और तार घर ग्राम लूटे तीन दिन रहिया और उसके रही गांव इन सब को लूट लिया तीन दिन वो बजीर वहीं रहा और उसने उसका पूरा घर नष्ट कर दिया सही घरे तीन दिन करे अमित एक दिन नहीं दो दिन नहीं तीन दिन तक उस घर में उसने अमेध्य रंधन किया अमित माने अब्धि जो पशु हैं उनको उसने मारा फिर सब अपनी सेना को लेकर के बजीर चला गया जाति धन खाने सब मौसम उस रामचंद्र खान का जाति धन सब कुछ नष्ट हो गया बहुत दिन तक वो गांव भी उजड़ गया निष्कर्ष क्या है इस पूरे चरित्र को दिखाने का कि महानतर अपमान यही ग्राम्य देश हो है। कभी अन्वय मुख से कभी व्यतिरित मुख से महिमा का गायन किया जाता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा ऐसा नहीं करोगे तो फिर ये नुकसान होगा तो कभी अन्वय और कभी व्यतिरिक्त मुख से ये, ये धर्म की शास्त्र विधि और निषेध इन दोनों के द्वारा स्थापना करता है विधि की एक प्राप्त है बात है कि जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसका जहां विधान हो उसको विधि कहते हैं और जिसकी विधि की गई है उसको न करना यह निषेध कहलाता है अप्राप्त का यह विधि नहीं है जो प्राप्त है उसका निषेध करना यही विधि होकर के बिराजमान जैसे विधि नहीं है कि श्वास लो ठीक समय पर सो भोजन करो ये कोई विधि थोड़ी है ये तो नेचर है जो वस्तु तो प्राप्त है जो प्राप्त नहीं थी उसका जिसमें विधान हो उसका नाम विधि है कि व्यक्ति नित्य भोजन करता है परंतु एकादशी के दिन भोजन नहीं करेगा अन्न का त्याग करेगा तो जो प्राप्त है उसका जो अप्राप्त थी जो विधि प्राप्त नहीं थी उसका जहां पर विधान हो उसका नाम विधि है। तो ये विधि की एक परिभाषा दी कि अप्राप्त, का जो अप्राप्त, है, उस अप्राप्त जो प्राप्त नहीं थी उसका विधान करना जो प्राप्त है उसका निषेध करना उसको हम विधि कहेंगे ये एक शास्त्र की एक सामान्य नियम है तो विधि शास्त्री महांत के किसी महापुरुष के अपमान का यही फल होता है कि जिसमें महापुरुष का अपमान होता है वो पूरा देश का देश नष्ट हो जाता है एक जन के दोष से पूरे देश का क्षय हो जाता है हरदास ठाकुर चले आईला चांदपुरे हरदास ठाकुर चल करके चांदपुर में आ गए आसिया रोहिल बलराम आचार्य घोर है और वहां पर आकर के श्री बलराम आचार्य इनके घर में रह रहे हैं और इन्होंने अपने वो जो स्थान था रामचंद्र खान जहां पर रहते थे वो जो स्थान था अः उस स्थान का इन्होंने त्याग कर दिया कौन सा स्थान है बेणा हाँ बेणापुर हाँ वो वो जो स्थान है उस स्थान का इन्होंने समाप्त त्याग कर दिया और आकर के रामचंद्र ये यह यहां पर आकर के आनंदपुर रहे हैं चादपुर में आकर के रहे बलराम आचार्य के घर में अब हिरण्य गोवर्धन दो मूल के मजुमदार हिरण्य गोवर्धन ये दोनों उस गांव के उस मुल्क के उस क्षेत्र के जमीदार थे मजूमदार थे जमीदार थे तारत्न पुरोहित बलराम नाम आचार्य इनके पुरोहित हैं श्री बलराम आचार्य सो बलराम आचार्य के यहां पर आकर के श्री ठाकुर हरिदास नामाचार्य वे रहे हरिदास कृपा पात्र ताते भक्त माने। यन कर ठाकुर राखिले से ग्राम ग्राम श्री हरदास इनके बलराम ये बड़े कृपा पात्र हैं माने हिरण्य और गोवर्धन ये दोनों हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और चाचा हिरण्य गोवर्धन ये पिता चाचा हैं और इनके कुल पुरोहित हैं श्री बलराम आचार्य बलराम आचार्य उनके कृप वे श्री हरदास ठाकुर के कृपा पात्र हैं हरदास ठाकुर बलराम आचार्य को बहुत दिन से जानते हैं और कृपा पात्र हैं तो श्री बलराम आचार्य बोले बोले कोई चिंता की बात नहीं है आपने हरदास के उसके रामचंद्र खान के घर को छोड़ दिया उसके आंगन में आप बैठ रहे थे और उसने हटा दिया वहां से आगे कोई बात नहीं है आप हमारे यहाँ पर रहो और ऐसा कहकर के श्री बलराम उनके पास में ये रहे प्रयत्न पूर्वक श्री हरदास ठाकुर को श्री बलराम आचार्य ने अपने गांव में रखा और उनको स्थान प्रदान किया श्री हराम ठाकुर हरिदास ठाकुर बोले बोल भाई हम तुम्हारे घर में तो नहीं रहेंगे हम अलग रहेंगे हरदास ठाकुर कितनी विनम्रता एक मर्यादा भी रखें बोले हम यवन हैं इसलिए नहीं तुम्हारे घर में नहीं रहेंगे ऐसा विचार भी कर रहे हैं तो वो बलराम आचार्य के घर में नहीं रहे बल्कि अलग रहे उन्होंने व्यवस्था कर दी है तो निर्जन ने पर्णशाला कीर्तन, जंगल में एक पर्णशाला बना ली और एक कुटिया बनाकर के वहां श्री हरदास ठाकुर आप कीर्तन करें बलराम आचार्य रहे भिक्षा निर्वाह भिक्षा करने के लिए मांगने के लिए श्री बलराम आचार्य के यहाँ पर चले जाएं भिक्षा मांग करके ले आए और अपनी कुटिया में आनंद पूर्वक कीर्तन करते रहे रघुनाथ दास बालक करे अध्ययन हरिदास ठाकुर दर्शन श्री रघुनाथ दास ये अपने रघुनाथ दास गोस्वामियों में जो रघुनाथ दास है रघुनाथ दास और भट्ट श्री रघुनाथ दास जी जो है वे अभी बालक हैं, अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करते हुए हरदास ठाकुर हरिदास दर्शन यह हरदास ठाकुर के पास में दर्शन करने के लिए भी नृत्य है मौका मिला करके खेलते खिलते जब भी हों जब पढ़ाई से फुर्सत मिले उस समय हरदास ठाकुर के दर्शन करने के लिए भी आ जाए हरिदास इनके ऊपर अत्यंत अत्यंत कृपा कर और इसी हरिदास ठाकुर की कृपा से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने रघना दास ने इसी कारण के कारण श्री चैतन्य चरणों को प्राप्त किया ये संत कृपा का परिणाम है संत कृपा के द्वारा ही कृपा की प्राप्ति होती है तहा ये हर हरिदासे महिमा कथन व्याख्यान अद्भुत कथा सुनो भक्तगण श्री चांदपुर में रहते हुए जब हरिदास ठाकुर चांदपुर में रह रहे हैं उस समय श्री हरिदास ठाकुर की महिमा और भी ज्यादा प्रसिद्ध हुई वहां पर इनकी महिमा हरिदास ठाकुर की महिमा और ज्यादा बढ़ गई इसके एक अद्भुत चरित्र का हम तुम्हारे सामने वर्णन कर रहे हैं एक दिन बलराम विनिति करिया मजूमदारे सभाए आईला ठाकुर नैया लैया एक दिन श्री बलराम आचार्य उन्होंने श्री से विनती की बोले अपने ये एक परिचित हैं सेवक हैं हम उनके कुल गुरु बनते हैं हमारे यहाँ के ही यजमान हैं हिरण्य और गोवर्धन इनके घर पर आप चलो और वहां पर कुछ देर आपका सत्संग हम लोग सब श्रवण करना चाहते हैं जैसे आप मेरे ऊपर कृपा करते हैं ऐसे है हेड गोवर्धन इन दोनों के ऊपर भी आप कृपा करें ऐसा कहकर के श्री बलराम आचार्य ये श्री हरदास ठाकुर को बुला करके ले आए विनती करके उनको लेकर के आए और मजूमदारे सभा आई लाकुर उस समय श्री हरदास ठाकुर इनको सभा में लेकर के उस समय आए हैदास हेन, और गोवर्धन इनकी सभा में लेकर के आए अनेक सभा पंडित सभा ब्राह्मण सज्जन इनकी सभा में ठाकुर देख दुई भाई कई अभ्युत्थान जैसे ही हरदास ठाकुर आए उस समय हिरण्य गोवर्धन दोनों ने उठ करके हरदास ठाकुर को उठ करके उनका स्वागत किया पैरों में गिरे हैं आसन प्रदान किया सम्मान प्रदान किया उस समय श्री हिरण्य गोवर्धन इन दोनों की सभा में बहुत से पंडित जन भी विराजमान थे और बड़े पढ़े लिखे समझदार लोग जो वे लोग भी उस सभा में विराजमान थे एक पंडितों की अच्छी सभा थी ब्राह्मण सज्जन भी विराजमान है ये दोनों भाई भी हिरण गोवर्धन भी बड़े अच्छे पंडित हैं अच्छे विद्वान है दुई भाई महापंडित हिरण गोवर्धन ये भी महापंडित हैं हरदास के गुण को ये पूरे जोश के साथ में ये कह रहे हैं मान पूरी तरह से हरदास के जो गुण हैं उन हरदास के गुणों का ये सबके सामने वर्णन कर रहे हैं प्रचुर वर्णन कर रहे हैं तो हरदास के गुण सबे कहे पंचमुखे पंचमुख पंच माने शेर की तरह से गरज करके शेर का एक नाम है पंचमुख माने एक तो उसका मुंह होता ही है और उसके चार हाथ भी उसके मुखी है इसलिए शेर का नाम पंचमुख कहलाता है <laughs> पंचानन कहलाता है पंचानन शेर को जो पांच आनंद वाला कहा जाता है पंचानन पंचानंद इसलिए कि एक तो उसका मुख है और चार उसके हाथ भी मुखी हैं, उनके द्वारा भी वो शिकार कर सकता है तो ये तो पंचानन के शब्द में और पंचानन ये बंगाल की पंडितों को दी गई एक बड़ी सुंदर उपाधि भी है है पंचानंद जो विद्वान जन है उनको पंचानंद कहकर के जैसे उत्तर भारत में सिंह शब्द अमुक सिंह अमुक सिंह ये सिंह शब्द जैसे आ, कहीं के गांवों में सर्वोत्र प्रसिद्ध है ऐसे बंगाल में पंचानंद ये बात आदर का शब्द और किसी प्रतिष्ठा का एक शब्द होकर के विराजमान तो पंचमुखी माने बिल्कुल आ, जोर जोर से ये हरिदास की महिमा का गायन कर रहे हैं सुनिया दुई भावी भाई मन पायल बड़ सुखे और इसको सुन करके जब श्री बलराम आचार्य उन्होंने श्री हरदास ठाकुर की मेहमा का गायन किया तो दोनों भाइयों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ हृण गोर्धन इन दोनों को परम परम आनंद की प्राप्ति हुई है कह रहे हैं श्री बलराम आचार्य उनका परिचय देते हुए कह रहे हैं कि तीन लक्ष्य नाम ठाकुर करें कीर्तन ये ठाकुर तीन लाख नाम जप करते हैं निज साधन को बताना नहीं चाहिए तो हरदास ठाकुर तो बताएंगे नहीं परंतु शिष्य गुरुदेव के साधन को बता देते गुरुजी तो अपने मुख नहीं कहते हैं शास्त्री कहते हैं कि अपने भजन को मात्र जा गोपनीय रखना चाहिए एकदम कर के रखना चाहिए हम क्या भजन करते हैं इसको कहना नहीं चाहिए परंतु तो जो शिष्यगण हैं वो अपने गुरु की महिमा का गायन करेंगे करेंगे तो श्री बलराम आचार्य वैष्णव आचार्य नामाचार्य श्री की महिमा का सबके सामने व्याख्यान कर दिया कि तीन लाख नाम करते हैं नामे महिमा उठायेल पंडितेर गण आपको किसी इनसे पूछना हो तो को पूछे और उस समय कोई पंडित ये नाम की महिमा को उठाने लगे उन्होंने प्रश्न कर दिया बोल ठीक है आप नाम करते हैं नाम की महिमा का कुछ गायन कीजिए तो नाम की महिमा का प्रश्न उठा दिया कि यही आज का विषय है आज की सभा का विषय नाम की महिमा ही केहो बोले नाम होते है हाँ पापक क्षय के बोले नाम मुक्ष है जीवे मोक्ष कोई कह रहा है कि महाराज हमने सुना है कि नाम के द्वारा सारे पापों का क्षय हो जाए कोई कह रहा है नाम के द्वारा जीव की मुक्ति हो जाए हरिदास ठाकुर बोले बोले हाँ आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है परंतु तो ये नाम का मोक्ष फल नहीं है न तो पाप की निवृत्ति नाम का मुख्य फल है और ना मोक्ष की प्राप्ति संसार की निवृत्ति ये नाम का मुख्य फल है तो मुख्य फल है क्या श्री हरदास ठाकुर ने कहा नामेर फल कृष्ण पदे प्रेम उपजॉय नाम का मुख्य फल है श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रेम की प्राप्ति पाप की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति ये नाम का गौण फल है आनुषंगिक फल है नाम का मुख्य फल है प्रेम की प्राप्ति होना यही मुख्य फल है क्योंकि श्रीमद भागवत में कहा गया एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातान रागो दुतचित्तोच हसत यथो रोदत रौत गायत्युन्मादवत नृत्यति लोक बाह्य एवं व्रत जिसने नाम को ही अपने उपास्य के रूप में वरण कर लिया है एवं व्रत व्रतमा ने चुन लिया है नाम को ही अपने उपास्य के रूप में जिसने चुन लिया है एवं व्रता कि मैं अब नाम का ही आश्रय ग्रहण करूंगा नाम की शरणागत नाम कौन सा होना चाहिए स्वप्रिय नाम की कीर्त्या स्वप्रिय का तात्पर्य है भगवान को प्यारा स्वप्रिय का तात्पर्य है भक्त को प्यारा ठाकुर की दृष्टि से देखें तो ठाकुर को सबसे ज्यादा प्यारा कौन से नाम हैं बोल लीलापरक नाम और भक्त के लिए कौन से नाम सबसे ज्यादा प्यारे होंगे बोले जो जिस भावना का भक्त है उसी रस के नाम को वो विशेष रूप से ग्रहण करेगा सखा है तो गोपाल गोविंद गिरधारी सुवल प्रिय मधुमंगल प्रिय इत्यादि नामों को ग्रहण करेगा यदि दास है तो श्री नंदराजकुमारुवराज ऐसे नामों को ग्रहण करेगा यदि वासल्य वाला है तो वो नाम ग्रहण करेगा यशोदानंदन देव नंद माखन चोर दामोदर ऐसी बाल्यलीला के जो नाम है उन नामों को ग्रहण करेगा नवनीत प्रिय इन नामों को ग्रहण करेगा और यदि कोई मधुर भक्ति का उपासक है तो वो राधाकांत राधा विनोद राधा रास बिहारी रसिक शेखर इत्यादि नामों को ग्रहण करेगा तो स्वप्रिय एवं ब्रत पहले तो नाम का आश्रय ग्रहण कर ले कि अन्य जितने भी साधन हैं वे नाम के अधीन हैं नाम किसी साधन के अधीन नहीं है एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय नव विधि भक्त पूर्ण नाम होइते हो एक कृष्ण नाम जितने भी पाप हैं उनको क्षय कर देगा और नाम के द्वारा नौ प्रकार की भक्ति पूर्णता को प्राप्त होगी अन्य जितनी भी भक्ति हैं वे नाम के अधीन हैं पंत नाम स्वतंत्र भी लिया जा सकता है तो नाम संकीर्तन वे सबंत्र सब पूरी तरह से स्वतंत्र हैं श्रवण कीर्तन इत्यादि भक्ति नाम के अधीन है कथा कहने के लिए बैठेंगे पहले नाम संकीर्तन करेंगे तो कथा स्फुरित होगी कथा सुनने की योग्यता आएगी और नाम संकीर्तन नहीं किया तो ना लीला का स्फुरन होगा ना बात समझने श्रोता के आएगी इसलिए श्रवण भी नाम संकीर्तन के अधीन है श्रवण नाम संकीर्तन के अधीन होकर के विराजमान श्रवण का फल भी नाम में निष्ठा उत्पन्न करना और श्रवण भी नाम संकीर्तन के अधीन होगा और बीच-बीच में भी श्रोता कहीं नाम संकीर्तन जय जै जयकार करवाते हुए विराजमान होंगे जैसे बृंदावन बिहारी लाल की जय बीच-बीच में बोलेगा तो नाम बीच में भी मध्य में भी कथा के अंतर में भी तो स्मरण की बात हो रही स्मरण करने के लिए बैठेंगे तब भी सबसे पहले नाम ध्यान लगाने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले नाम स्मरण फिर नाम के बाद में रूप स्मरण रूप के बाद में गुण स्मरण गुण के बाद में लीला का स्मरण तो नाम रूप गुण लीला ये क्रम क्रम करके उत्पन्न होंगे और लीला का स्मरण होकर के ही श्री नाम उस व्यक्ति को उस लीला का भाग बनाएंगे अन्यथा वो व्यक्ति लीला का भाग भी नहीं बनेगा तो नाम ही कहीं स्मरण भक्ति को कराने वाले अब स्मरण भक्ति के बाद में स्मरण के ही अंग रूप में जहां पाद सेवन अर्चन व बंधन ये भी नाम के द्वारा ही तीनों वस्तुएं होंगी चाहे वैदिक मंत्र हो उसमें भी केशवाय नमक नारायण नमक माधवाय नमक कहकर के पहले नाम का आश्रय ग्रहण किया जाएगा और नाम के द्वारा ही अपवित्र पवित्र कहकर के पुणरी काक्षम श्री कृष्ण का, का नाम लेकर के ही जितनी भी भूत उनको किया जाएगा भूत शुद्धि का तात्पर्य है यज्ञ में जितनी भी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं उनकी शुद्धि तब होगी जब नाम के द्वारा उनको अभिमंत्रित कर लिया जाएगा यस्मरित पुणरी भगवान का ही स्मरण करने से सारी वस्तुएं शुद्ध होंगी तो वैदिक पूजा में भी श्री हरिनाम सारी वस्तुओं में भूत शुद्धि करने में व्यक्ति की अपनी भी शुद्धि करने में और यज्ञ के जितने भी पदार्थ हैं उनकी शुद्धि करने में भी हरिनाम ही मुख्य कारण होकर के विराजमान और पाद सेवन जहां कर रहे हैं राजपूर्वक सेवा कर रहे हैं वहां पर भी नाम ही प्रधान है नाम मंत्र के द्वारा ही ठाकुर की अप से सेवा करते हुए विराजमान हुआ जाएगा और दास्य सक्षम आत्मनिवेदन ये तीनों भक्ति भी नाम के द्वारा ही प्राप्त होंगी दास का तात्पर्य है कर्म का ठाकुर को समर्पण करना दास्यम कर्मार्पण के चित कई कर्म दास्य मुच्चते भक्त सामने सुनू में दास्य की परिभाषा दे रहे हैं कि अपने सारे कर्मों को ठाकुर को समर्पित कर देना इसका नाम है दास्य तो यह भी नाम के द्वारा होगा परंतु ये मुख्य फल नहीं है मुख्य फल है कैंकर किंकर मैं क्या करूं इसके लिए सदा हाथ जोड़ करके तैयार हुक्म मिले और दौड़ा यह जो स्थिति है उसका नाम किम करो इस कंकर्य को भी का मुख्य नाम दास है तो कैंकर्य को भी दास कहा गया दास से कहा गया तो उस कंकर्य को भी ग्रहण करते हुए साधक विराजमान हो तो दास सख्य का तात्पर्य है श्री प्रभु के कार्य में मैं कैसे सहायक होकर के विराजमान हो सकता हूं मेरा भी कोई हेल्पिंग हैंड उनके लिए हो वे जो कार्य कर रहे हैं उसमें मैं कैसे सहायक होकर के विराजमान इसका नाम है सक्ष और आत्मनिवेदन का तात्पर्य है कि अपने आप को ठाकुर को समर्पित कर देना तो ये सब बंधन के ही अंग हैं मुख्य भक्ति हैं तीन कीर्तन स्मरण स्मरण के ही अंग रूप में फिर तीन भक्ति और जोड़ी अर्चन पादसेवन और बंधन फिर बंधन के ही अंग रूप में तीन भक्ति और जोड़ी वह है दास सक्ष और आत्मनिवेदन तर। इस तरह से नौ भक्ति परंतु ये सब नाम संकीर्तन के ही अधीन होकर के विराजमान होंगी यद्यपि राग मार्ग में स्मरण भक्ति की प्रधानता है परंतु स्मरण भक्ति की प्रधानता होने पर भी स्मरण श्रवण और कीर्तन इनके अपरित्याग पूर्वक होता है मान श्रवण और कीर्तन इन अंगों का त्याग नहीं है तब स्मरण किया जाएगा तो स्मरण भक्ति की प्रधानता है भावात्मक होने के कारण राग भक्ति भाव प्रधान है और भाव प्रधान स्मरणात्मक होता है परंतु फिर भी स्मरण भी श्रवण और कीर्तन इन दोनों के साथ ही होता है इसके लिए एक बहुत बढ़िया दृष्टांत कई बार दे चुके हैं वो है जैसे कोई गाड़ी मोटर चलानी है स्कूटर चलाना है तो उसका दबाता रहे तो एक इंच भी एक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी तो इंजन को स्टार्ट करने वाली जो वस्तु है वो है श्री हरनाम और हरनाम होने पर फिर स्मरण भक्ति उसके द्वारा आगे बढ़ेगी इसलिए इंजन बंद नहीं होना चाहिए इंजन बंद हो जाएगा तो फिर एक्सीटर काम नहीं करेगा एक बार स्टार्ट किया इंजन बंद हो गया तब भी एक्सीटर काम नहीं करेगा इंजन चालू रहना चाहिए तो जैसे इंजन का जो पेट्रोल का जो जलना है वो जब तक जलती रहेगी पेट्रोल तब तक तो एक, एक्सीटर काम करेगा अन्यथा एक्सिलेटर काम नहीं करेगा इसी प्रकार नाम संकीर्तन का त्याग न करते हुए स्मरण करना यह मुख्य वस्तु होकर के विराजमान है तो एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या स्वप्रिय नाम जो हैं उनका निरंतर निरंतर कीर्तन करें और नाम का आश्रय ग्रहण करें तो नाम का आश्रय ग्रहण करने पर जातान रागह भक्त के हृदय में अनुराग उत्पन्न होगा और चित, उसका चित हो जाएगा। नाम संकीर्तन की दो दशाएं हैं। एक है साधन दशा, दूसरी है है दशा। साधन दशा का तात्पर्य कि प्रेम प्राप्त हो इस अभिलाषा के लिए नाम को ग्रहण किया जाए और सिद्ध दशा है प्रेम प्राप्त होने पर विरह की आह के रूप में और मिलन की सीतकार के रूप में श्री हरिनाम प्रकट हो वह है प्रेम की नाम संकीर्तन की सिद्ध दशा तो यहां जाता अनुराग अनुराग को उत्पन्न करना उत्पन्न होने के बाद में जब अनुराग उत्पन्न हो गया तब द्रुतचित्ते चयी चित्त जो है वह ध्रवीभूत हो जाए यह द्रुतचित्त होना ये ही भक्ति की सिद्ध दशा जैसे लाख कड़ी है परंतु उस लाख को यदि गर्मी में पिघला लिया जाए और उस पिघली हुई लाख के समय उसमें फिर रंग डाल दिया जाए तो फिर लाल रंग की बोल या हरे रंग की वो लाख हो जाएगी फिर उसके रंग को निकाला नहीं जा सकता है इसी प्रकार एक बार नाम का आश्रय ग्रहण करने पर साधक को स्वरूप की सिद्धि हुई और स्वरूप की सिद्धि होने पर फिर जो भाव की प्राप्ति होगी वो भाव कभी जाएगा नहीं जैसे पिघली हुई गर्म लाख के उस द्रव में लाख जब द्रव रूप में हो गई है उस समय यदि उसमें वो कारीगर रंग मिला ले तो उस रंग को अलग नहीं किया जा सकता है इसी प्रकार नाम जपते जपते जो गर्मी उत्पन्न हुई साधन भक्ति का की जो ऊष्मा उत्पन्न हुई वो साधन भक्ति की ऊष्मा से चित्र रूपी लाख वह पिघल जाएगी और पिघलने पर श्री गुरुदेव ने जो रस प्रदान किया है वह रस यदि उसमें आ गया तो वो रस फिर निकलने वाला नहीं है वो रस स्थायी हो करके विराजमान होगा कर। जैसे लाख में मिला हुआ रंग फिर दोबारा निकाला नहीं जा सकता है उसको चेंज नहीं किया फिर दोबारा पिघला करके उसने दूसरा रंग तो मिला जा सकता है परंतु तो उसको रंग को निकाला नहीं जा सकता है दूर नहीं किया जा सकता है वो स्थायी होकर के विराजमान होगा श्री मत्सुद सरस्वती ने भक्त रसायनम नामक एक ग्रंथ लिखा और उस भक्त रसायन में उन्होंने यही जतु जतु माने लाख लाख का दृष्टांत दिया और इस लाख के दृष्टांत के द्वारा कह रहे हैं के एक बार साधन करो हरे कृष्ण मंत्र का जप करो जप करते करते करते करते मन जब पिघल जाए पिघलने का तात्पर्य है विषयों की ओर से तो हट जाए और ठाकुर के चित्त में चरणों में लगना लग लगने लग जाए उस समय श्री गुरुदेव की कृपा से जो भाव गुरुदेव ने सिद्ध स्वरूप में प्रदान किया वो अपना एक स्थाई भाव उसको एक पर्टिकुलर जो भाव है वो उसको प्राप्त हो जाएगा और वो रंग फिर कभी नहीं निकलेगा वो कोई सा भी दूसरा रस, ले। रस की कथा सुने है मधुर रस का सेवक मंजरी भाव उसको प्राप्त हो गया है परंतु ये बासल रस की कथा सुनेगा तो बासल रस की कथा सुन करके भी मुक्ष रस उसका उद्दीपन हो जाएगा बीच में अद्भुत रस आकर के मुक्ष रस का उद्दीपन कर देगा तो अन्य स्य करुण सख्स दास्य बासल्य इत्यादि जितने भी रस हैं वे उसका जो अंगी रस है उस अंगी रस के पोषण बनकर के सहयोगी बनकर के विराजमान हो जाएंगे मधुर श्लोक है काम का श्लोक है एवं प्रतः सबसे पहले नाम का आश्रय ग्रहण करें कि नाम के द्वारा ही मुझे सब कुछ मिल जाएगा ये हो गया नाम को उपास रूप में वर्ण करना तब स्वप्रिय नाम स्वप्रिय का तात्पर्य है कि विशेष रूप से ठाकुर को जो नाम पसंद है ठाकुर को नाम कौन से पसंद ना है बोले लीला परक नाम उनको जगदीश्वर जगन्यंता परमेश्वर अनंत कोट वैकुंठ नायक अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सृष्टि पालन संहार कार्ता ये नाम उतने प्यारे नहीं हैं जितने उनको प्यारे हैं माखन चोर गिरधारी मदन मोहन रास बिहारी सुवलप्रिय गोपाल कंसारी बकारी अघारी ये नाम जैसे प्रिय हैं लीला संबंधी नाम जैसे प्यारे हैं वैसे भगवान को परक नाम प्यारे नहीं है। तो परि का एक अर्थ हुआ भगवान संबंधी दूसरा अर्थ हुआ अपना प्रिय अर्थात श्री गुरुदेव ने हमको जो भाव दिया है अपनी भावना के अनुसार विशेष रूप से नाम ले परंतु कोई दूसरा नाम हो रहा है तो उसके प्रति ईर्षा नहीं उस नाम के प्रति कहीं न कहीं ये, कि ये भी मेरे ही प्यारे के एक नाम है ऐसे स्वप्रिय अपने भावना के अनुसार जो प्रिय है उस नाम का कीर्तन करें नाम का जप करें नाम का जप करने से जातानुराग उसके हृदय में अनुराग की विरह की थोड़ी सी अग्नि उत्पन्न होगी और हाय कब कृष्ण मिलेंगे यह व्याकुलता उत्पन्न होगी व्याकुलता उत्पन्न होते ही द्रुत चित्त चित्र का ध्रुवीभूत हो जाने का तात्पर्य है उसका विषयों के प्रति जो आकर्षण है वह तो समाप्त हो जाएगा और ठाकुर के प्रति जो आकर्षण है वो बढ़ जाएगा वो यह चित्र कृष्ण व्याकुल कृष्ण प्राप्ति की व्याकुलता रूपी अग्नि से पिघलना और विषयों से कहीं उसका चित्र हट जाना तो द्रुतचित्त उसका चित्र ध्रुवीभूत हुआ मान विषयाभिनिवेश उसका समाप्त हुआ कृष्ण में उसका चित्त लगा और वो द्रुषिपित होकर उच्च कह करके दिखाया कि उसमें अब रंग भी मिला दिया गया तो जो एक रंग मिलाया गया वो पक्का हो गया तब साधन स्थिति में तो भजन कर रहा है उसका भजन मशीन की तरह से चल रहा है यांत्रिक चल रहा है मैकेनिक चल रहा है माला कहीं हाथ में थोड़ रही है मन कहीं है आंखें कहीं चल रही है अलग अलग हो रहा है परंतु तो जब श्री हरिनाम कृपा करने लगेंगे तभी परम परम भावुकता की प्राप्ति हो जाएगी तब हंसती श्री कृष्ण को सामने देख करके एक, एक सामने प्रकट हुआ देख करके वो हंसने लगता है अपने नटखट जब आंखों से छिप जाएंगे तो रोती। हे कृष्ण कहा हो कहा हो रोगती रुदन करने लग जाएगा रुदन करने के बाद में रउती माने जोर जोर से पुकारने लग दर्शन दो दर्शन दो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूं ऐसा कहकर कि वो व्याकुल हो जाएगा तो हंसती रोवती रउती हंसता है रुदन करता है रौती माने पुकारता है जब ठाकुर दोबारा आ जाते हैं उसके पुकारने से उसके सामने दर्शन देने लगते हैं तो गायत्री आगे आगे और उनके गुणों का गायन करने लगता है जब वे कोई विशेष रूप से उसको कृपा प्रदान करते हैं अपने शब्द स्पर्श रूपंध इनका एक एक करके भी किंचित किंचित भी यदि छींटा उसके ऊपर डालते हैं तो उन्मादवत नृत्य लोक बाह्य वह उन्माद की तरह से नृत्य करने लगता है और नृत्य करते करते लोक बाह्य संसार की परवाह नहीं करता है चक्रती ने किया जो ऐसी दशा में में पहुंच जाएगा उसको संसार अपने आप कह देगा। आप दादाजी घर के काम के काम तो तो रहे नहीं इनको तो अलग कुटिया दे दो कहीं रहेंगे इनको दे दो बस इनके लिए महीना के महीना कुछ पैसा पहुंचा देंगे इनका काम चलाने के लिए अब ये घर के काम के नहीं रहे लोक भाई है लो उनको अपने आप ही छटक करके बाहर फेंक देता है फिर उनको बात नहीं है है, तो दोनों स्थिति हो जाएगी वो स्वयं लोक का त्याग करेगा अथवा त्याग कर देंगे दोनों ही स्थितियों को वो प्राप्त करके विराजमान हो जाएगा श्री हरदास ठाकुर कह रहे हैं नाम की महिमा का गायन करते हुए आन संग फल नाम मुक्ति पाप नाश बोले आप लोग जो कह रहे हैं कि पाप नाश करने के लिए नाम का आश्रय ग्रहण करो ये बा आनुसंगिक फल है पाप नाश करने के लिए मुक्ति नाम का आश्रय ग्रहण करना या मुक्ति के लिए नाम का आश्रय ग्रहण करना ये बा आनुषिक फल है तहा दृष्टांत ये सूर्य प्रकाश इसका दृष्टान्त है सूर्य के प्रकाश जैसे सूर्य का उदय वह जीवन दान के लिए है वह सृष्टि करने के लिए बीज को उत्पन्न करने के लिए है तो सूर्य के उदय का मुख्य फल जीवों को ज्ञान प्रदान करना और सृष्टि करने की सामर्थ्य प्राप्त कराना यह सूर्य के उदय का मुख्य फल है और सूर्य के उदय होने से चोर भग जाए इसलिए सूर्य को उदय किया जाए सूर्य के उदय होने से ओस जो आ रही है वो कोरा हट जाए ओस सूख जाए ये सूर्य के उदय का मुख्य फल नहीं है यह अनुसंख्य फल है चोर का भगाना भय की नृत्य होना और कहीं ओस या अंधकार को दूर हो जाना ओस उस उसकी दूर हो जाना ये गौड़ फल है मुख्य फल है बीज को उत्पन्न करना बीज में पौधा उत्पन्न करना और जीवों में चेतना प्रदान करना यह सूर्य के उदय का मुख्य फल है जो नेचुरल क्लॉक है वो अपने आप चालू हो जाए और व्यक्ति को चेतना प्राप्त हो जाए यह सूर्य के उदय का मुख्य फल है ऐसे ही मुक्ति प्राप्त करना और पाप की निवृत्ति करना ये है मुक्ति प्राप्त करना माने जो कुहरा आया हुआ है ओस आई हुई है उसका सूख जाना और पाप का नाश होना मैंने चोर का भय दूर हो जाना ये नाम का गौण फल है मुक्ष फल नहीं है कह रहे हैं औहरत अखिलम सकृत उदयादेव सकल लोकस्य तरण एवं तिमिर जलधिम जयत जगन्म हरे नाम संहरक श्री हरिमाम अवह माने पाप उनका संहार करने वाले हैं अखिलम संपूर्ण पापों को दूर करने वाले हैं और सकृत तो सकल लोकस्यो एक बार नाम लेने पर भी सबके अहम माने पाप दूर हो जाते हैं तरणी एवं तिमिर जलधिम जैसे सूर्य का उदय होने पर अंधकार का समुद्र दूर हो जाता है छोटा मोटा अंधकार नहीं पूरा पूरा संपूर्ण अंधकार जैसे दूर हो जाता है ऐसी जयती जगन मंडलम हरे नाम हो श्री हरिनाम उनकी जय हो ऐसी श्लोक अर्थ करें पंडितेर गण ऐसे इस श्लोक का जिस समय अर्थ किया उस समय पंडितर गण समय कहे तुम ही कहो अर्थ विवरण जरा इस अर्थ का और थोड़ा खोल करके बताओ पंडित लोगों को अभी ईर्षा है ना वे चाह रहे हैं कि हर हरदास को इतने ऊंचे सिंहासन पर बिराज किया गया है जरा से इनको थोड़ा डाउन कर दे इसलिए पूछ रहे हैं जरा इनके अर्थ का और विवरण करो कहीं पकड़ने में आ जाए इतने में पकड़ने में नहीं आए कोई शब्द पकड़ने हैं इसलिए हरिदास कह रहे हैं कि सुनो ये छे सूर्य उदय उदय ना हिते आरंभे तमेर हर क्षय जैसे सूर्य का अभी उदय हुआ नहीं है पंत सूर्य का उदय न होने पर भी जैसे अंधकार का क्षय हो जाता है इसी प्रकार श्री हरि नाम उन्होंने प्रेम का उदय किया नहीं है परंतु उसके पहले ही पाप और मोक्ष इन दोनों की प्राप्ति हो जाएगी तो पाप मोक्ष आनुसंगिक आन है सूर्य का उदय होगा बाद में परंतु अंधकार दूर होता हुआ दिखता है पहले परंतु नाम के कारण ही अंधकार दूर हो रहा है यानी सूर्य उदय नहीं होते तो पों नहीं फटती पों फट रही है अंधकार दूर हो रहा है इसका मतलब है सूर्य आ गया है परंतु अभी उदय नहीं हुआ है दिख नहीं रहा है इसलिए उदय नहाते आरम्भेर तमेर हाय क्षय उदय नहीं है इसलिए आरंभ में उदय के पहले ही तम का क्षय हो जाता है चोर प्रेत राक्षसादि भय त्रास चोर प्रेत राक्षस ये सब यहां तक कि सर्प भिछु इनका भी जो भय है सूर्य के उदय हो जाने पर ये सारे भय दूर हो जाते हैं उदय हर हाँ धर्म कर्म मंगल प्रकाश और उदय होने पर धर्म कर्म मंगल इनका प्रकाश भी हो जाता है तेछे पापाधिक क्षय इसी प्रकार चोर प्रेत राक्षस इत्यादि जो भय हैं पापी हैं उन पाप का तो क्षय हो जाता है और उदय होते ही फिर जैसे मंगल प्रकाश होता है सृष्टि होती है चेतना आ जाती है इसी प्रकार श्री कृष्ण नाम जब उदय होते हैं तो हृदय में प्रेम का उदय हो जाता है इसलिए मुक्ति तुच्छ फल है नामाभास नामाभास के द्वारा भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है मुक्ति बहुत तुच्छ फल है नाम का मुक्ष फल है कृष्ण चरणों में प्रीति प्राप्त करा प्रेम प्राप्त कराने के लिए ही नाम को ग्रहण करना चाहिए जैसे श्रीमद महाप्रभु कह रहे हैं चेतोदर्थ पर मार्जनम श्री हरिनाम चित्रूपी दर्पण को मार्जन करने वाला है इसमें चार जो सोपान हैं उनका वर्णन कर दिया शुद्धा शुद्धा के बाद में साधसंग साधस के बाद में भजन क्रिया और भजन क्रिया के बाद में अनर्थ ये चार वस्तुए हैं चेतक दर्पण मार्जनम फिर भव महादा निर्वापण संसार और दावाग्नि इनका निर्वापन हो जाए इसके द्वारा कहीं अन्य निवृत्ति होकर के कहीं भजन में चित्त लग गया तो भव महादावाग्नि उनका भी भाव का निर्वापन और दावाग्नि का निर्वापण ये दोनों भी हो जाए या संसार रूपी दावाग्नि का निर्वापन इसका मतलब है कि कहीं चित्त जो है वो चित्त अब शुद्ध हो गया और चित्त शुद्ध हो करके अनर्थ निवृत्ति पूरी हो गई फिर श्रेय के चंद्र का वितरण फिर हरिनाम के द्वारा कहीं निष्ठा की उस प्राप्ति हो गई तो भाव निर्वापरण के द्वारा अनर्थ की निवृत्ति हुई भजन भजन हुआ और भजन के बाद में फिर निष्ठा की प्राप्ति हुई तो भव महादावाद निर्वापन फिर श्रेय कैरव चंद्र का वितरण श्रेय रूपी कैरव चंद्र का इनका वितरण हुआ तो निष्ठा के बाद में रुचि उत्पन्न हुई फिर विद्यावधु जीवनम इसके द्वारा आसक्ति की प्राप्ति हुई फिर आनंद आनंदामधनम इसके द्वारा कहीं भाव की प्राप्ति हुई और पृथ्व पूर्णाम स्वादनम पूर्णाम स्वाद हुआ तो प्रेम की प्राप्ति हुई फिर सर्वात्म स्नपनम त्म स्नम के द्वारा कृष्ण माधुर्य का आस्वादन और परम कहकर के अष्टकालीन सेवा की प्राप्ति तो नाम चित्त की शुद्धि से लेकर के और अंतिम जो अवस्था है सेवा की प्राप्ति तक वो सारी प्राप्ति कराने वाले होकर के विराजमान है संसार की मुक्ति और संसार दंधन की माया की निवृत्ति होना ये तो तुच्छ फल नामाभास का ही है इसीलिए श्रीमद भागवत में कहा गया कि मिरे मारो हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यम उत श्रद्धे गणन के जब मरने की अवस्था में पुत्र का नाम लेने पर भी अजामिल को भगवत धाम की नामाभास के द्वारा प्राप्ति हो गई तो किम उत श्रद्धे ग्रहणन जो भगवान के नाम को संबंध पूर्वक कि मैं उनका दास हूं वे मेरे स्वामी हैं इस संबंध ज्ञान के द्वारा और ये नाम किसी व्यक्ति का नाम नहीं है ये मेरे इष्ट का नाम है ऐसे इष्ट सेवक इसके संबंध को ग्रहण करके जो भगवान के नाम को ग्रहण करेंगे श्रद्धा पूर्वक नाम ग्रहण करेंगे उनका तो कहना ही क्या यही मुक्त भक्त नालय कृष्ण चाहे भीते अरे मुक्ति को तो भक्त चाहते ही नहीं है तो नाम का फल यदि मुक्ति होगा तो ये तो माना ही नहीं जा सकता है क्योंकि भगवान मुक्ति का फल चाहते भक्तगण ही मुक्ति का फल नहीं चाहते तो भक्तगण ही यही मुक्ति भक्त ना लार दीते भक्त मुक्ति को देना चाह भगवान मुक्ति को यदि देना भी चाहे भक्त को तो भक्त ग्रहण नहीं करता है शास्त्र में यही कहा गया कि सालों के शाष्ट सामीप्य सारूप्य और एकत्व पांच प्रकार की मुक्ति बताई सालों के का तात्पर्य है अपने शरीर का लोक प्रदान कर देना शरीर का लोक प्रदान कर देना जैसे श्री प्रभु अजामिल को अपने बैकुंठध धाम अपने विमान में बैठा करके ले गई उसे की मुक्ति भी मिल गई माने भैकुंठ लोक मिल गया की साष्टी का मतलब है अपने शरीर की संपत्ति किसी को मिल जाए जैसे सुदामा को भगवान ने अपने शरीर की संपत्ति दे दी साष्टी फिर सामिप्य माने अपने निकट किसी को रख लेना अनेक भक्तों को अपने पे निकट में उन्होंने रखा श्री प्रहलाद इत्यादि इनको अपने सामीप्य इनको प्रकाश कर, करते हुए श्री ध्रुव इत्यादि को अपने सामीप्य प्रकट करते हुए उन्होंने रखा और पे माने गजेंद्र को हाथी को अपने शरीर का रूप दे दिया पद तो भक्तों ने भगवान की जो, जो भक्ति की थी वो न तो रूप प्राप्त करने के लिए की थी न उन्होंने लोक प्राप्त करने के लिए की थी न उन्होंने सुनामा ने संपत्ति प्राप्त करने के लिए की थी न किसी ने सामीप्य ध्रुव ने सामीप्य प्राप्त करने के लिए वो भक्ति की थी उन्होंने भक्ति की है सेवा करने के लिए सामिप्य हो सेवा नहीं मिले तो किस काम के का सामिप्य तो मानव न ग्रहती भगवान इन चार प्रकार की मुक्ति को देते हैं परंतु भक्तगण कभी कभी सेवा मिल रही है इनके माध्यम से तब तो ये मुक्ति ले लेंगे और सेवा नहीं मिलती है तो इन मुक्तियों को नहीं लेते हैं भक्ति के द्वारा तो ये चारों चीजें है भक्त को मिली जाएंगी परंतु तो एकत्व मुक्ति में क्योंकि सेवा है ही नहीं इसलिए एकत्व मुक्ति को कभी भी नहीं चाहती एकत्व मान्य साइज मुक्ति तो साइज नाम करके जो मुक्ति है ब्रह्म में लीन हो जाना उस मुक्ति को भक्तगण कभी नहीं चाहते हैं सेवा के लिए वे वैकुंठ सरी का धाम सेवा के लिए श्री सुदामा सरि की संपत्ति वे सेवा करने के लिए श्री गजेंद्र सरि का चतुर्भुज गजेंद्र के प्राप्त चतुर्भुज रूप के समान चतुर्भुज रूप और सामिप्य के लिए श्री ध्रुव प्रहलाद की तरह से सेवा का सुख इनको भी भक्त स्वीकार कर लेते हैं सेवा के लिए परंतु एकत्व में क्योंकि ये चारों चीजें नहीं बन सकती हैं इसलिए एकत्व को कभी भी स्वीकार करते नहीं है एक का तात्पर्य है ब्रह्म साहिज कूटस्थ होकर के ब्रह्म में स्थित हो जाना ब्रह्म के कूटस्थ रूप में ही जो अल्टीमेट रूप है उसमें ही जाकर के स्थित हो जाना उस भक्ति को भक्तगण कभी भी नहीं चाहते हैं सेवा नहीं मिले तो ग्रहण करेंगे नहीं एवं से विप्लावित सर्वधर्मा दास पृथ्वी गर्य कर्मणा निपत्य मानो निर हतम सद्यो विमुक्तो भगवन् नाम गृहन अजामिल का उदाहरण देकर के कह रहे हैं एवं से विप्लावित सर्वधर्मा जिस अजामिल ने सारे धर्मों को त्याग कर दिया था और दासिया पृथ्वितो कर्मणा वो दासी का पति होकर के व्य निंदित कर्मों में फंसा रहा वेश्या का पति बनकर के वेश्या का पालन करने के निंदित कर्म में वो फंसा रहा निपत्य मानव और वो तो नरक में गिरने वाला था परंतु हत जिसने अपने सारे वर्णाश्रम धर्म को त्याग कर दिया था परंतु सद्यो विमुक्तो वो तुरंत ही मुक्त हो गया भगवान नाम ग्रहण भगवान भागवा, भगवान के नाम को ग्रहण करके वह मुक्त हो गया इस प्रकार श्री भगवत नाम वह सबसे श्रेष्ठ होकर के विराजमान हैं ऐसे श्री हरदास ठाकुर ने श्री नाम की महिमा का उस समय वर्णन किया और ये कहा कि सारे पातकों को दूर करने की अपेक्षा के लिए कर्म कांड के चक्कर में व्यक्ति को नहीं पढ़ना चाहिए प्राश्चित के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए व्यक्ति को नाम का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए अब नाम की विभिन्न जो पक्ष हैं उन नाम के विभिन्न पक्षों का श्री ने हरिदास ठाकुर ने निरूपण किया और उनका ही कहीं विस्तार रूप में संकेत रूप में आगे निरूपण करेंगे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 नि गौर हरी गो जय जय श्राधे श्याम